राजयोग प्रत्याहार और धारणा जो योगी होने की इच्छा करते हैं और कठोर अभ्यास करते हैं उन्हें पहली अवस्था में आहार के संबंध में कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए जो शीघ्र उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे यदि कुछ महीने केवल दूध और अन्न आदि निरामिष भोजन पर रह सके तो उन्हें साधना में बड़ी सहायता मिलेगी किंतु जो लोग दूसरे दैनिक कामों के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए अधिक भोजन न करने से ही काम बन जाएगा उन्हें खाद्य के संबंध में उतना विचार करने की आवश्यकता नहीं वे जो इच्छा हो वही खा सकते हैं जो कठोर अभ्यास करके शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं उन्हें आहार के संबंध में विशेष सावधान रहना चाहिए देह यंत्र धीरे धीरे जितना ही सूक्ष्म होता जाता है उतना ही तुम देखोगे कि एक सामान्य अनियम से भी तुम तो अपना संतुलन खो बैठते हो जब तक मन पर संपूर्ण अधिकार नहीं हो जाता तब तक आहार में एक ग्रास की कल्पना या अधिकता संपूर्ण देह यंत्र को बिल्कुल अप्रकृतिस्थ कर देगी मन के पूर्ण रूप से अपने वश में आने के बाद जो इच्छा हो खाया जा सकता है मन को एकाग्र करना आरंभ करने पर देखोगी कि एक सामान्य पिन गिरने से ही ऐसा मालूम होगा कि मानो तुम्हारे मस्तिष्क में से वज्रपार हो गया इंद्रियंत्र जितने सूक्ष्म होते जाते हैं अनुभूति भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है इन्हीं सब अवस्थाओं में से होते हुए हमें क्रमशः अग्रसर होना होगा और जो लोग अध्यवसाय के साथ अंत तक लगे रह सकते हैं वे ही कृतकार्य होंगे सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देना होगा शुष्क और निरर्थक तर्क पूर्ण से क्या होगा वह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है इन सब तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए केवल बातों से क्या होगा अतिव सब प्रकार की बकवास जोड़ दो जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है केवल उन्हीं के लिए ग्रंथ पढ़ो सुप्ति के समान बनो भारतवर्ष में एक सुंदर बदंती प्रचलित है वह यह कि आकाश में नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि पानी गिरे और उसकी एक बुंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है सीपियों को यह मालूम है अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो वे सीपियाँ पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय की एक अनमोल बुंद की प्रतीक्षा करती रहती है जो ही एक बुंद पानी उनके पेट में जाता है जो ही उस जलकण को लेकर मुँह बंद करके वे समुद्र के यथा गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बड़े धैर्य के साथ उनसे मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती है हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा पहले सुनना होगा फिर समझना होगा अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा एक भाव को नया कहकर ग्रहण करके उसकी नवीनता चली जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेना इस प्रकार बारंबार करने से तो हमारी सारी शक्ति ही इधर उधर बिखर जाएगी एक भाव को पकड़ो उसी को लेकर रहो उसका अंत देखे बिना उसे मत छोड़ो जो एक भाव लेकर उसी में मत रह सकते हैं उन्हीं के हृदय में सत्य तत्व का उन्मेष होता है और जो यहाँ का कुछ वहाँ का कुछ इस तरह खटाइयाँ चखने के समान सब विषयों को मानो थोड़ा थोड़ा चखते जाते हैं वे कभी कोई चीज नहीं पा सकते कुछ देर के लिए नसों की उत्तेजना से उन्हें एक प्रकार का आनंद भले ही मिल जाता हो किंतु इससे और कुछ फल नहीं होता बेचिरकाल प्रकृति के दास बने रहेंगे कभी अतंद्रिय राज्य में विचरण न कर सकेंगे